गुरु वंदे गुरुपद्द भक्तृंद सी चैतन्य प्रभु वंदे नीता नंदको श्रीनंदनंदनंद वंदे राधिता चरणदय गोपी नौ सामूतंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम भगवते भक्ति सिद्धांत सरस्वत स्वामी ठाकुर गोपाल जी ने बताए ये वैष्णव परम शैष्णव निशिंचन होते हैं पर हम सब गुरु वैश्व निशन होते हैं ये चौदह दस भवन में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो गुरु वैश्व को आकर्षित कर सकता है प्रलोभित कर सकता है ऐसा कोई वस्तु नहीं है दुनिया में जो गुरु वैष्णव को प्रलोभित कर सकता है सिर्फ उन सुंदर बताया जन्म श्रोत श्री घमान मदहान अभिदा तुम वही क्षण कुंजेवी का प्रथना इनमें इस साल सिद्धांत तो हमारा सामने उपस्थित किया गया ये जन्मो ऐश्वर्य श्रोतो श्री धमान मदह महानो जितना जीव है सब कई अहम अहंकार रहते हैं। वो तो पुरुषों का बात नहीं है बल्कि जीवों का रूप अहंकार अभिमान रहते हैं। अभिमान जन्म का उसे खान में पैदा हुए जन्म ऐसा जो बड़ा भाग्य जो है विद्वान, श्री ये चारों चीजें जो तो है जैसे क्या होता है जीवो का अंदर अंकार पैदा होता है। ये तो दस नारद जी जब नौ और कुए को उ करने के लिए पहली सांप दिए बांग्ला में कहावात है ये को आप साफ कहते हो वो बर्फ मत आशीर्वाद पहले देखा जाता जो सी ये जो, तो तो सी चारो जो है ये चारों है अहंकार का जो खड़द है गृह उसका चार खामवा है चारो खाम्बा जानो ईशो तो सू तो ये अहंकार का कारण है ये है इसका ऊपर अहंकार का घर का निर्माण है।, है ये चारो अहंकार फो, तो का जो घर है ये पियालो को तोड़ फोड़ दो तो उसके बाद अहंकार का घर गिर जाए इसके बाद सब कुछ का से सब सब कुछ दिखाई पड़ेगा अरहति भगवान तुम अति चरणों का दर्शन का निश्चय हो बाकी किसी भी से अपना प्रचेषा कर द्वारा किसी भी हालत से आपको जान नहीं पाते संभव नहीं महाराज जी बारे में ये हमारा गुरु से सुने हैं ऐसा निश्चिन चंद दुनिया में सुदुर्भ है संभव नहीं हमारा पहला वाला जो श्लोक है प्रहलाद महाराज जी का भगवान का खास बड़ा भारी सुंदर इसमें नयान प्रभु एवं बड़ा बात है एक स्त्री चल से बाहर से कोई वस्तु उसको दिया जाए इसके द्वारा तो उसका असंतोष पैदा करना या तो उनका पास कुछ है लाखा उसको छीन लो छिलने का बाद उसका मन में थोड़ा बेचै पैदा कर देना यह संभव नहीं नई बात भगवान का बारे में ही बताएं। नई बात मारम यद यद जनो भगवते भगवती परमाण तत्मा ने प्रतिश्री प्रभु यहाँ तो निसिंहदेव को भोगता है भगवान का सारे प्रभु कहने लगा प्रभु ये सब जो नृसिह भगवान का बारे में बताया प्रभु आप अपने में संतुष्ट हो आपको बाहर से किसी वस्तु दे कर संतुष्ट करने का प्रयास ये तो संभव नहीं है तो ये हमारा वो गुरु वैष्णव का सामने हम बहुत सारे को कर दे, उनको संतुष्ट कर दे ये संभव नहीं है क्योंकि आपने आप संतुष्ट हैं, और ये को संतुष्ट करना ये एक ही चीज की जरूरत है गोभाजी ने बताएव किए इसमें सुंदर होता है पूरी में भी ये विषय था ऊपर प्रवचन रखा गया था ये के सही इतना इतना शॉर्ट संकेत दिया गया इसको तो अगर व्याख्या किया जाए तो असंभव निकलेगा ये संभव नहीं है वैष्णव का प्यास मनावनी है यहाँ बताए कि को तो महाराज तो तो जी थे, और जी जी थे। का सामने जब पहुंचे, देखने का साथ ही, साथ साथ ही ही समझ गए ये कोई साधारण आदमी नहीं है साधारण नहीं पहले महाराज जी थोड़ा पान का सेवा करते थे परिक्रमा के समय में जो बोट है नदी नो, पार करने के लिए उसमें महाराज जी साबित थे भोपाल जी थे उसी में और जाते जाते महाराज जी अपना पान का जो पीक है नदी में फेंक दिया इसका आवाज सिर्फ गोपाल जी ने सुंदर एक तो हरि का था बोला सुंदर जानते पार्षद है ये पान खाना ये हमारा अधिकार नहीं है जी ने छोटा सा प्रवचन दिया जी समझ गए उसी दिन गोपाल जी, तो जी, को जी का चरण में जितना सारे परिकर के चरणों में आए थे और शिलभक्ति गौरव तुरंत केन्यास दिया यहाँ तो दो तीन मार छ महीने के का अंदर ऐसा किसी को नहीं दिया छ महीने का अंदर और महाराज जी ने जैसे प्रदेश में प्रचार किए सुंदर गोपा जी का वाणी प्रचार करने के लिए महाराज एक बजट और सारे आजू बाजू में इतना सुंदर प्रवचन किए सारी जगह उनके प्रवचन विषय इतना उन्नत होते थे कि मत पूछो अक्सर शुद्ध ही शुद्ध, ही। शुद्ध भाषा में या तो संस्कृत में इतना प्रांजल संस्कृत या कोई इतना सीधा सहज सरल शास्त्री भाषा में में जा ये तो सरलो आदिवाजा पर जो जगह है वहाँ का लोगों ने महाराज जी के विरुद्ध में इतना गुस्सा हो गया की सिद्धांत के मतलब जे साधारण व्यक्तियों का जो व्यासन है, है उसको काट कर काट कर शुद्ध रास्ता में लाने का जो प्रयास ये गोविया मठ का काम है हमारा जी ने सुंदर लिखे हैं हैं? जो गोबिया का काम काम किया है न जो लोग बिखर जाते हैं ऊंचा रास्ता बिठा रहे हैं उन लोगों को पूरा पका के ले आने का बाद उनको सीधा रास्ता का जो एक का विषय है इसलिए गो का जो आचार प्रचार है अक्सर जो रियासत में डूबे हुए हैं उन लोगों के लिए अच्छा नहीं लगता अच्छा नहीं लगता उन लोगों को महाराज जी जब प्रवचन देते थे हमें सुने यहाँ को का कोई जो किसी का वहाँ महाराज जी के ऊपर इतना गुस्सा हो गया तुरंत मंत्र कर बैठे एक भी उसका मुंह मा निकले ऐसा तंत्र मंत्र कर बहुत लाखों रुपया उस जमाने ने प्रचय कर दिया कि ये अगर बोलना शुरू कर दे तो हमारा बाजार खराब हो जाए इसलिए महाराज जी को ऐसा हालत कर दिया महाराज जी कुछ प्रवचन न आए पूर्ण करने जाए तो एक गुंगा बन जाए लेकिन महाराज जी जब प्रवचन करने बैठे भक्ति सिद्धांत गुरु ठाकुर गौपाल जी ने स्वरण अपने गुरु को महाराज गति ठाकुर को तो संग संग क्या हुआ उसका जो मंत्रों का प्रभाव जो है वो उसका ऊपर कुछ नहीं हुआ जो सारे लोग मंत्री गुंगा लो बनाए खत्म कर दिया ऐसा बात एक प्रभावशाली प्रचारक है यहाँ पर टपकते थे हमने सुने गुरु जी का मुंह से, इन, तो तो से एक गांव में गए जाते जाते तब तो महाराज जी दीक्षा नहीं दिए थे उस टाइम राज पंडित थे किसी गाँव में रात हो गया तो जाने में समय लग जाएगा और गहरा रात जाना मुश्किल है किसी ने सलाह दे दी है महाराज ये ये जो बिल्डिंग है खाली है इसमें रह जाओ सफा करके इसमें रह जाओ महाराज इसमें रह गए और रात का टाइम में उधम मचा गए ने इतना उधम मचा के मत पूछो महाराज जी ने पूछे तू कौन है तो वो, उत्तर दिए तुमको मार डालेगा तो महाराज जी समझ गए बोले तू तो अपना कर्म फल से भोग रहे अब फिर हमको हत्या करने का बात तेरा और से पद लग जाएगा इससे अच्छा तो ये बता कि तेरा सलूशन क्या है हमको ऐसा सेवा मोलो जैसे तुम्हारा उद्धार हो जाए वो बोले आप ऐसा करो आप जैसे एकादशी करते हो शुद्ध हो वो एकादशी का एक फल मेरे को दे दो तो मैं उद्धार हो जाऊंगा एकादशी कैसे करते थे महाराज जी गुरुजी से सुने हैं ये पांच प्रदीप घी का घी का प्रदीप माथा पे दो हाथ पे और ए, दो बहु पे ऐसा करके बैठते थे पूरा रात घी का घी का प्रदीप डलते थे पूरा रात किसी ने आकर उसका घी अगर कम हो गया तो उसका अंदर डाल देते थे बीलासन में बैठे और उसका साथ साथ पूरा रात ब्रह्म गाय करते थे पूरा रात ग्रा की जब करते थे इतना पावर और ऐसे जो निर्जला करते थे उनके एक फल महाराज जी ने बताया है कि है है भगवान मेरा एक सूत्र एकादशी है तो इसका फल इसको दे दो ताकि इसका उद्धार हो जाए मैं दे रहा मेरा संकल्प करके जब दिया तो का उद्धार हो गया मैंने सुने की पहले महाराज जी सूरज सूरज भगवान का मुक्त दर्शन किए भी ने, नहीं पीते थे। ऐसा सुने गुरुवर्गो का कुछ नहीं पाया भगवान सूर्य ने बहुत दुखी मांगे क्या किया जाए ट्रेन में चलते हुए उस जमाने में बहुत भीड़ भड़क नहीं था उस टाइम और देखे की एक बुढ़ा आदमी आकर एक बुढ़ा आदमी आकर उनको एक फल का टोकरी दे दिया बोले ये आप रख लो बल्कि वो तो टोकरी टोकरी दे दिया और उठाकर देखा तो आदमी जो महाराज जी फोल कर देखा उसमें नाना कृष्ण का फल जो फल जो तो है बाजार तो में नहीं मिलता टोकरी में जो फल था वो तो बाजार में ऑर्डिने कहा मिलता है घाप कहा सारे जगह का फल जो है उसमें एक एक उसका अंदर महाराज जी तुरंत समझ गए की रो दे और ट्रेन में चलते चलते दूर जाते जाते में थोड़ा थोड़ा हट गया महाराज जी सूरज का मुख देखा उसी दिन पानी पी ऐसा कट्टो निष्ठा वैष्णा है आज ये जो है, ग हमने सुने हैं महाराज जी का महाराज जी का ऊपर वृंदावन जी कृपा करके यहाँ महाराज जी वृद्ध समय में किसी वैष्णव को बोलते थे ए, मेरे को गोवर्धन ले चलो मेरे को राणा कुंड ले चलो तो सेवा बोलते महाराज जी भाव में है जैसे गोरंग महा भाग में होकर नव धाम में पहुंचे और अवैध अवैध कैसे इधर हो तुम तो, हम तो वृंदावन ने फिर कैसे जान लिया तो बोले तुम ये मोर भाग्य तुम मोजा ऐसे बोले ऐसे हमारा महाराज जी को सेवा भाव में भाव में डूबे हुए हैं उनको पकड़ कर लेकर वो सामने जो राजा कुंड करके महाराज जी गुरु जी का भगवान कृपा से प्रकट करके दिखाए ये कोई मामूली जगह नहीं जब भी ये मंदिर में कोई भजनशील व्यक्ति बघले व्यक्ति के बाद छोड़ बहुत आचरण करके भजन करते हैं उन्होंने देश भक्ति का नाच ये आने के बाद ही अनुभव किए जो मंदिर साधारण आदमी नहीं मंदिर नहीं, नहीं।, नहीं है इसका अंदर प्रवेश करने का साथ साथ ही लगता है की कहा आ गया भजन का जो प्रभाव है एक अला तो किस्म का वातावरण है बहुत सुंदर महाराज तत्व का बारे में और बताने जाए बहुत सारे समय लग जाएगा बहुत सारे गुरु हमारा गुरु भाई है तो लोगों को बोलने का मौलत दिया जाए मैं किसी समय अपना वाणी को विश्राम देना चाहूँ मैं जगहों से विकास प्रतिकार भविष्य